Oh कई दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं को समापन की ओर लेते हैं और किसी का कुछ बच्चा कुछा छोटा मोटा हो तो वो फिर पूछ सकते हैं माफ कर ना ऐसे हाँ उसको माफ करना नहीं बोलते ईश्वर माफ क्या माफ करना कह दीजिए पर माफ करना बोलने पे कईयों को आपत्ति होगी कि माफ कर दिए उसको यूँ कहिए कि उसको फल की आवश्यकता ही नहीं है दंड की भी आवश्यकता नहीं है वो पूरा सुधर गया है और पुण्य कर्मों का फल भी आवश्यक नहीं है क्योंकि उससे उसको उन्नति का अवसर मिलता वो सबसे ऊंची उन्नति को पा चुका है तब तो उसको आवश्यक नहीं है वो तो जो मनुष्य उसको देह मिलते हैं तो उसी में उसको उसके मिलते नहीं, और नहीं मिल जाते है। मिलते हैं बहुत कुछ मिल जाते हैं फिर भी जो बचते हैं जो कुछ फल मनुष्य शरीर में भोग ही नहीं सकता और मनुष्य शरीर में भी तो फिर अच्छे बुरे करता रहता है नए नए भी तो करता रहता है वो भी बनते रहते हैं तो जितने भी बसते हैं जो भी बसते हैं उनका क्या होता है ये प्रश्न था आपने ध्यान में नहीं आ रहे हो उदाहरण क्या जैसे आपने कर्म सिद्धांत के बारे में बताया था कि पांच विद्यार्थी सामने दीवार है तो उस जो है ना है ना सर्कस का शो चल रहा प्रसंग की बात है तो तो <स्था> तो क्या की वो अलग प्रसंग था वो विस्तार से आपको कभी बताऊंगा <स्थाँगा> कर्म फल परमात्मा क्यों ऐसे देता है और दीर्घ काल तक हम क्यों अन्य शरीरों में बने रहते हैं वो प्रसंग था कि मनुष्य ही मनुष्य इतने कम क्यों है और अन्य प्राणी इतने अधिक क्यों है उसके उत्तर के संदर्भ में वो बात थी कभी आएगा तो बात करेंगे उसको विस्तार से वेदनिष्ठ जी सत्यव्रत जी चलिए कल जी तो जब विज्ञान नहीं हो जाता है तब ना? ज्ञान ज्ञान ज्ञान का ऐसे क्या है? सामान्य ज्ञान विज्ञान विशेष ज्ञान जो है उसमें वही ज्ञान वही विज्ञान है वहां ज्ञानन मुक्ति में जो ज्ञान कहा वही विज्ञान है विज्ञान भी तो ज्ञान ही है लेकिन चूंकि चार वेद हैं उनके विषय हैं ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान ठीक है उस दृष्टि से वो कथन है वहां पर और कर्म उपासना और ज्ञान महर्षि हमेशा यूं लिखते हैं वहां उनका बाद उपासना के बाद में जो ज्ञान शब्द है वो विज्ञान का ही अर्थ देता है वो कह रहे थे विज्ञान कर्म उपासना और ज्ञान प्राय महर्षि तो यूं लिखते हैं कर्म उपासना और ज्ञान वो विज्ञान था भी मैंने पहले भी कहा था कि विज्ञान आएगा तो अंत में आएगा अथवा वो विज्ञान का मतलब ये आधुनिक विज्ञान लेते हो और ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो ऐसा मान के बोल रहे हूँ हो सकता है हम्म उपासना भी और तो भी कर्म है कर्म का फल है कर्म नहीं है प्रसंग वो चल रहा था तो उन्होंने या तो ज्ञान को भी वो कर्म ही बताते उन्होंने कहा था कर्म का फल जान है उस दृष्टि से कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं हम हमारे पुस्तक भी पलट रहे हैं तो ये भी कर्म है देख रहे हैं तो ये भी कर्म है सुन रहे हैं तो ये भी कर्म है कक्षा में जा रहे हैं विद्यालय में जा रहे हैं लिख रहे हैं ये सब करके हम स्मरण कर रहे हैं ये सब क्रियाएं कर रहे है तो इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है अथवा और भी जो व्यवहार हम कर रहे हैं ठोकर लगी तो हमें पता लग गया इसके खाने से ये होता है इसके खाने से ये होता है ये हमें पता लगा कर्म किए भोग किए उससे हमें ज्ञान हुआ तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा हुआ है तो कर्म का फल ज्ञान है बिना कर्म के ज्ञान प्राप्त नहीं होता इसमें उनका तात्पर्य था वो ठीक है बात नहीं ऐसा नहीं है कसौटी मुक्ति की कसौटी तो ज्ञान ही होगा ठीक है अब मान लो कोई क्रीडा है खेल है हॉकी खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, अब वहां किसने कितनी दौड़ लगाई पहले कितने घंटों अभ्यास किया जितना भी किया इसने ये खाया उसने वो खाया दिन में खेले धूप में खेले रात को खेले किन कपड़ों में खेले कितने दस काम छोड़ करके खेले हैं सबके अपने अपने घर की मजबूरियां काम सेवाएं होती हैं उसको करे उसे कोई मतलब नहीं है ठीक है भूखे पैसे रह के खेले पैसे उधार लेकर के खाना अच्छा खा के फिर खेले बहुत से पहलवान होते हैं पहलवान बनना होता है पैसे हैं नहीं तो क्या करें उधार लेते हैं गीत फल के लिए उधार लेते नहीं प्रतियोगिता में जाना है पदक जीतना है तो उधार लेकर के भी करते हैं चाहे उधार लेके करते हो आप आपके माता पिता से मिले हैं सरकार ने दिए वो एक अलग सब विषय है आपने सड़क पे दौड़ लगाई या पहाड़ पे लगाई या खेत में लगाई गांव में किया शहर में किया इस स्टेडियम में किया जूते पहन के किया चप्पल पहन के किया नंगे पांव किया कुछ नहीं आपका कोच कौन था आपने किस भाषा में सीखा इन सबका कोई मतलब नहीं है ये सब करने के बाद में आपने क्या योग्यता अर्जित की कसौटी तो वो है इसीलिए ज्ञान की एक ही कसौटी है इसलिए मुक्ति का काल सबके लिए समान भी है जो ये कहते हैं कि निष्काम कर्मों का फल मुक्ति है तो फिर मुक्ति का काल भी भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा क्योंकि निष्काम कर्म सबके समान तो हो नहीं सकते कोई कितना करता है कोई कितना करता है कोई बहुत ऊंचे स्तर के करता है कोई सामान्य स्तर के करता है यदि कर्म के अनुसार मुक्ति हो रही है तो वो न्यूनाधिक होगी वो 36,000 बार सृष्टि बने और प्रलय वो एक निश्चित काल उसका नहीं हो सकता लेकिन ज्ञान के स्तर पे देखेंगे कि इस स्तर का ज्ञान जिसने भी प्राप्त किया उसको इतनी इतने काल तक मुक्ति का सुख मिलेगा वहां समानता हो सकती है अच्छा उनके जो अतिरिक्त ज्ञान है अतिरिक्त ज्ञान लौकिक ज्ञान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक इंजीनियर हो एक चिकित्सक हो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो एक लेखक हो अलग अलग है और उन्होंने साधना की साधना करके विवेक ख्या प्राप्त की और मुक्ति में चले गए अब इनके जो अलग अलग ज्ञान थे इसका वहां कोई अंतर नहीं पड़ेगा इनसे केवल व्यवहार सतता है एक जना कपड़े सीने जानता है दूसरा कपड़े सीने नहीं जानता तो कपड़ा सीना जानता है उससे उसको इतनी ही तो सुविधा मिलेगी कि आवश्यकता हुई तो वो सरलता से खुद सी लेगा और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे से सिलवाएगा थोड़ा भटकना पड़ेगा उसको दुकान दुकान जाना होगा बस इतनी तो दुविधा होगी मुक्ति में उससे कोई बाधा नहीं होती है ठीक है बस किसी को मोबाइल नहीं आता है तो नहीं आता है कोई। उसमें खराबी हो गई तो वो दुकान पे जाएगा घंटे लगेंगे पैसे देगा एक किसी को पता है तो वो खुद ही ठीक कर लेगा बस इतना सा लाभ होता है इन लौकिक विद्याओं का जो व्यवहारिक उपयोग है उतना लाभ रहेगा बाकी इन विविध ज्ञानों का मुक्ति के ज्ञान से सीधा संबंध नहीं है कोई ये सोचे कि मुक्ति प्राप्ति के लिए सारा शुद्ध ज्ञान होना चाहिए तो इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं ये तो व्यवहार की विद्याएं हैं किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ उनका ये आजीविका के साधन है हम लोग उपकार करते हैं हमको कुछ उससे सहयोग हो जाता है हमारा जीवन चलता है अलग अलग ढंग से समाज का उपकार करते हैं उतना उतना कम या अधिक हमारे को मिल जाता है इसका मुक्ति से संबंध नहीं है मुक्ति वाला ज्ञान तो जो विद्या विवेक विवेक ख्याति आदि है वो ज्ञान है वो जिस जिसने प्राप्त किया वो मुक्ति में जाएगा वो कसोटी बिल्कुल समान है इसलिए मुक्ति का काल भी सबके लिए समान है तो कर्म के आधार पर मुक्ति अगर कहीं लिखी भी है कोई बोलता भी है तो गौण कथन मानना चाहिए उसको मुख्य कथन नहीं है लेकिन इस सबके कहने से कर्म का निषेध कोई नहीं कर रहा है ये ध्यान रखना इसका तात्पर्य को ये ले ले कि नहीं फिर कर्म से तो मुक्ति होती ही नहीं है तो कर्म करें ही नहीं ज्ञान ही प्राप्त करते रहे केवल ऐसा कोई सोचे तो वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता कर्म करते हुए जो अनुभव आता है पढ़ करके फिर आचरण भी करते हैं फिर जो ज्ञान आता है वो अलग होता है वो भी वो आवश्यक होता है इसलिए कर्म ज्ञान कर्म उपासना तीनों आवश्यक हैं, लेकिन कसौटी हमेशा ज्ञान ही बनेगा मुक्ति की शब्द भी यही कहते हैं और तर्क युक्ति से भी यही प्रतीत होते हैं ओकेश्री तो क्या ये को ये को जान है है, है, है। कि मेरा इतना चुका बच गया इसके बाद देखिये ऐसा कोई सीधा शब्द प्रमाण तो है नहीं जहां लिखा हो कि उसको पता रहे लेकिन पता हो तो भी ठीक है नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अधिक संभावना ये कि उसको पता रहता है परमात्मा की सहायता से वो सब कुछ जानता है इसको भी जान सकता है परमात्मा को तो पता है ही तो उसको पता लगता है इतना काल मेरा बाकी है और वो उसके दुख का कारण नहीं होता है कि अब तो इतना सही समय बचा है मेरे को अब दुख होने लग जाएगा ऐसा नहीं वो तो वहां विवेक की स्थिति में रहता है परमात्मा के ज्ञान में तो उसको ठीक है इतना समय हो गया और अब हम यात्रा के लिए गए और मान लो सात दिन के लिए गए और बड़े खुश है सब जने अब समय समाप्त होने वाला है आखिरी दिन बचा है, तो किसी को तो दुख होना शुरू हो जाता है कि अब एक ही दिन बचाए यात्रा का जो सुख ले रहे थे वो समाप्त हो जाएगा और अब फिर वापस वही गुरुकुल में जाकर के और उसी दिनचर्या में वही खान पान और वही किसी को दुख भी हो सकता है लेकिन जो समझता है वो सोचता है कि नहीं मुख्य कार्य वही है और वो सात दिन में घुमा ये सब बहुत अच्छा हुआ समाप्त हो रहा है उसमें दुख नहीं है उसको किसी को दुख भी हो सकता है तो मुक्तात्माओं को ऐसा कोई दुख वाली बात नहीं वहां कि मेरा समय पता भी हो उसको कि समाप्त होने वाला है तो कोई दुख नहीं होगा उसको तो बिल्कुल ठीक है नहीं होना ही चाहिए ये अब फिर में जाके करूंगा कर्म उत्साह से आता है परमात्मा ऐसी इसीलिए भेजता है उसको मन लग जाएगा तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है मनुष्य जन्म मिलता है ये पता है उसको मुक्ति से लौटी हुई आत्मा को मनुष्य जन्म ही मिलता है पता है उसको तो कोई बात नहीं है उसमें पता है, पता है। अब फिर वही प्रश्न <laughs> जैसा भी है जो जो सबके लिए निश्चित है वो ऐसा हो जाएगा उसको भी पता है हाँ, हाँ आप ही को आप बोलिए प्लस माइनस प्लस, प्लस और माइनस आपस में अच्छे अच्छी कर्म आपस में नहीं होते लेकिन वैसे प्लस और माइनस होते हैं करते हैं तो प्लस हो जाते हैं भोग लेते हैं तो माइनस हो जाते हैं लेकिन एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं होते तो कैसे होता है वो तो परमात्मा की व्यवस्था है लेकिन ये प्लस माइनस हो करके नहीं समाप्त होते वो प्लस माइनस हो करके कि एक दूसरे की मतलब तो दस पाप हैं और बारह पुण्य हैं तो दस पाप से दस पुण्य घट जाएंगे और बस दो पुण्य भोगगा वो ऐसा प्लस माइनस का मतलब होता है कि उस स्थिति में तो या तो पाप ही रहेगा या पुण्य ही रहेगा दोनों नहीं रह सकते यही बात समझ में नहीं बनी बात सौ पाप है और पचास पुण्य है अब प्लस माइनस कैसे होगा पचास पाप और होंगे। पचास और पाप हैं, तो पचास पुण्य भी नहीं मिलेंगे पुण्य का भी फल नहीं मिलेगा और पचास पाप भी बोले चलो ये तो बराबर हो गया इसको तो हटाओ अब बची गए केवल 50 पास अब सब नहीं मिलेगा कोई भी जैसे कि मान लो हमारा लेन देन हो उस दिन आपने मेरे को पिचहत्तर रूपये दिए थे और इस दिन मैंने आपको बाईस रूपये दिए थे फिर इस दिन आपने मेरे को इतने दिए थे और उतने दिए थे और वो सब मिला करके हम कर लेते हैं और जितने मैंने आपको दिए थे उतने आपके भी घटा करके जो बचे मेरी तरफ बचे तो मैं आपको दे देता हूं और आपकी तरफ बचे तो आप मेरे को दे देते हो ये वो प्लस माइनस जो हम हिसाब करते हैं बहुत सारा लेन देन हो गया कुल मिलाकर के ये तो बराबर हो गया अभी इतने बचे अब वो या तो देना बसता है या लेना बसता है जब आप प्लस माइनस करोगे वैसे आपको भी मेरे को कुछ देना था बहुत सारी चीजें और मेरे को भी आपको देना था बहुत सारी चीजें अलग अलग अलग अलग है अब वो प्लस माइनस कर दिया तो अंत में क्या बचेगा या तो मे मेरी तरफ आ रहे हैं पैसे तो आप दे दोगे और आपकी तरफ आते हैं तो मैं दे दूंगा एक ही तरफ देना होगा ना केवल दोनों नहीं देंगे वो प्लस माइनस में वो होता है तो यदि पाप और पुण्य भी यो ही प्लस माइनस हो जाएंगे तो या तो पुण्य बचेंगे या पाप बचेंगे एक ही चीज बचेगी बस वो कम और अधिक हो सकते हैं कि पाप अधिक है पुण्य जितने बचेंगे उतने बचेंगे लेकिन एक ही बचेगा ऐसा होता ऐसा होता नहीं है अगर ऐसा माना जाए तो अभ्युगम से बोल रहा हूं तब तो केवल या तो पुण्य में बचेंगे या पाप बचेंगे और उसमें फिर या तो बिल्कुल दुखी स्थिति में पैदा होगा या तो सुखी सुख रहेगा लेकिन हम व्यवहार में भी क्या देखते हैं हमारे को कुछ चीजें अच्छी भी मिलती हैं जन्म से कुछ बुरी भी मिलती हैं किसी को कुछ अच्छा किसी को कुछ बुरा भिन्नता है किसी को कि किसी परिवार में स्वास्थ्य अच्छा होता है तो किसी परिवार में धन अच्छा होता है किसी में ज्ञान अच्छा होता है कहीं दो अच्छे होते हैं कहीं संपत्ति अच्छी होती है कहीं अलग अलग जैसा जन्म से हमें मिलता है तो सब तरह का रहता है उसमें मिला खट्टा मीठा ठीक है हो okay, गया आप दूसरो को अवसर देता हूं जी जितना भी को को परमेश्वर परमेश्वर की जान जान है हम्म हम्म वो अपनी जानता सीमा सी क्यों बोल रहे हो <laughs> <laughs> सीमा सी दिख रही थी सीमा ही तो दिख रही थी सी क्यों बोल रहे हो <laughs> कुछ सीमा सी दिख रही थी तो आपने जो बात रखी थी देश की दृष्टि से उन्होंने कहा अनंत है काल की दृष्टि से उन्होंने कहा अनंत है ज्ञान की दृष्टि से कहा परमात्मा का जितना ज्ञान है उसको तो हम अनंत नहीं कह सकते परमात्मा की दृष्टि से कि परमात्मा सब जीवात्मा को जानता है पूरा पूरा पूरा पूरा जानता है ना कि उसका उनका कितना ज्ञान है और उनके बारे में जो भी वस्तु तत्व है अब प्रकृति मूल प्रकृति और, और कार्य जगत उसके बारे में भी सब कुछ जानता है वो क्या क्या है क्या क्या बन सकता है क्या परिवर्तन होते हैं कैसे होते हैं सब कुछ जानता है और अपने बारे में भी वो पूरा जानता है इन तीन से अतिरिक्त तो कोई चीज है नहीं तो तीनों को वो पूरा पूरा जानता है तो अनंत कहां हुआ उसकी दृष्टि से परमात्मा की दृष्टि से तो पूरा का पूरा ध्यान है हमारे मन में क्या डला हुआ है कि जो भी चीज है परमात्मा की अनंती है वास्तव में परमात्मा की दृष्टि से भी देश की दृष्टि से महर्षि ने उत्तर दिया था वहां पर कि परमात्मा अपना अंत जानता है नहीं जानता है। वो परमात्मा स्वयं अपने को अनंत जानता है अनंत है अनंत जानता है देश की दृष्टि देश की दृष्टि से कथन है वहां पर दे तो हाँ उस शब्द की सार्थकता उन्होंने ये कही ना कि हमारी दृष्टि से अनंत है, है। उन्होंने भेद किया परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की दृष्टि से अनंत नहीं है परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की दृष्टि से अनंत नहीं है हमारी दृष्टि से अनंत है यह उनका कथन था ठीक है ये विषय भी हम दर्शन योग महाविद्यालय में मैं पढ़ता था तब की बात है शायद तो चर्चा वही बात है कि हर चीज अनंत है अनंत है वो सब है तो अभी वैसे ये विषय बहुत समय बाद में उन्होंने बोला यानी इन्होंने बोला वो आप लोगों के सामने शायद मैंने कभी नहीं रखा था लेकिन उस समय मेरे भी मन में यही निश्चय हुआ था कि परमात्मा का ज्ञान तो अनंत नहीं हो सकता परमात्मा की दृष्टि से और कई बार हमारी कईयों से उसमें चर्चा बहस हुई मतलब वाद वाद विवाद हुआ इसमें तो नहीं हर चीज अनंत ही है क्योंकि परमात्मा के साथ तो अनंत ही शोभित तो होता है शांत मानते ही तो हमारे को लगता नहीं है पर मैंने कहा मेरे तो समझ में नहीं आता कि परमात्मा का ज्ञान अनंत होगा परमात्मा की दृष्टि से भी जो बात इन्होंने कही मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई इस विषय में उन्होंने अपनी दृष्टि से बात रखी थी तो उसके बाद कभी कक्षाओं में भी और इस विषय में कोई चर्चा हुई नहीं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि कुछ अनंतता पे कुछ भी बोल दो तो वो ही भी बात बन जाता है जैसे कि उन्होंने बोल दिया तो अब ये विषय उठ गया तो बहुत से ऐसे भी विषय रहते हैं जिस पे व्यक्ति बोलता नहीं है कि भाई ठीक है सामान्य रूप से तो अनंत मान ही रहे हैं कोई बात नहीं तो आप बताओ परमात्मा का ज्ञान अनंत कैसे है अनंत कैसे है ये बताओ आपने पहली बार सुना होगा ये और इसलिए वो अटपटा लग रहा है अभी स्वीकार नहीं होगा मस्तिष्क को आपको स्वीकार नहीं होगा क्योंकि वर्षों से यही सुनते और बोलते आए हैं इसलिए स्वीकार नहीं होगा वो लेकिन उसको धैर्य से विचार करके देखना कि उनका कथन ठीक है या नहीं है उसमें क्या गलत है क्या गलत है उसके अंदर हाँ तेजेंद्र जी अगर ईश्वर ईश्वर ईश्वर का ज्ञान की से भी भी है है तो कुछ उसका ऐसा जिससे इसका को पता नहीं नहीं पता तो है <laughs> आप आप तो उनके खंडन में, में बोल रहे <laughs> आप ठीक है आप इस पक्ष में बोल रहे हो कि परमात्मा अपने ज्ञान को पूरा जानता है और परमात्मा का ज्ञान बहुत अधिक है सीमित का मतलब हम फिर सीमित है मतलब यू इतना सा छोटा सा है वो अर्थ नहीं ईश्वर की दृष्टि से अनंत नहीं है हमारी दृष्टि से तो प्रकृति भी अनंत है परमात्मा की जान की तो बात ही छोड़ दो शक्ति सामर्थ्य सब उसका अनंत है जब प्रकृति हमको अनंत दिखाई देती है तो प्रकृति को बनाने वाला और प्रकृति को बनाने की जो सामर्थ्य है ज्ञान है बल शक्ति है वो तो भी तो अनंत ही होगा ऐसा हाँ उत्तम जी आप कर रहे थे बहुत देर से है। हाँ तो हाँ हाँ तो तो जानता है, जानता है। तो अपने देश के नहीं वो प्रकृति और जीवों को भी जानता है पूरा पूरा अपने को ही नहीं हाँ, वो। तीनों को तीनों को पूरा पूरा जानता है तो पुरा। तो, पुरा। तो देखो आप भी उस पक्ष में चले गए हाँ रविशंकर जी की रहेगा ये अलग प्रश्न है स्थान की दृष्टि से तो महर्षि ने लिख ही रखा है वो भी स्थान की दृष्टि से भी फिर वो रहना चाहिए क्यों रहना चाहिए ईश्वर की दृष्टि में जो स्थान की दृष्टि से वो भी स्थान तो मतलब उस तरह से हो गई क्योंकि उसको पता है कि मैं कहा नहीं, कहा हूं ये पता है कहाँ तक हूं ये नहीं <laughs> उसी कोई तो प्रश्न है वहां पर मैं जी ने <laughs> कि परमात्मा अपने को अनंत है और अनंत रूप में जानता है लेकिन अनंत को अनंत रूप में जानता है तो ये तो पूरा जान लिया ना उसने स्थान को छोड़ दो आप स्थान को छोड़ करके अगली बात करो हाँ ठीक है आप ऐसा मान रहे हो इनका अधिकरण सिद्धांत समझो देखो आपकी बात तब घट सकती है जब परमात्मा का ज्ञान हर जगह अलग अलग हो मेरी बात पे ध्यान देना आपकी बात तब कब घट सकती है जब परमात्मा का यहां का ज्ञान अलग हो यहां का ज्ञान अलग हो यहां का ज्ञान अलग हो परमात्मा सब जगह है और चूंकि वो अनंत है इसलिए उसका ज्ञान अनंत इस पक्ष में अनंत हो सकता है और जिस पक्ष में हम ये मानते हैं कि परमात्मा यहां है तो यहां भी उसका सारा ज्ञान विद्यमान है परमात्मा का जो ज्ञान यहां है यहां कोई नया ज्ञान नहीं है यहां कोई नया ज्ञान नहीं है हर जगह परमात्मा का ज्ञान एक रस है जो कि सिद्धांत पक्ष है ऐसा अगर आप मानते तो वो वाक्य नहीं बोलते जो आपने अभी बोल दिया आपने जो वाक्य बोला है वो कब घटित होगा जब हर जगह परमात्मा का ज्ञान अलग अलग अलग-अलग होगा इन्होंने ये बोला नहीं है लेकिन इनकी बात वहीं घटेगी और जैसे इसको खोलेंगे अब इनका प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा मेरी बात समझ पाए आप है एक रस रहता है, है? तो अब आप अब आप समझाना कि जब परमात्मा का ज्ञान सब जगह एक रस है और वो जितना ज्ञान है वो उतना है तो देश की दृष्टि से परमात्मा अनंत है तो ज्ञान अनंत कैसे हो जाएगा उससे ज्ञान की अनंतता देश की अनंतता के कारण आप स्वीकार कर रहे हो तो जिस एक रस पक्ष में परमात्मा की देश की अनंतता के कारण ज्ञान की अनंतता कैसे आप देख रहे हो वो समझा दो नहीं समझा पाओगे आप ये आपने पूरा बिना विचारे जैसे बोल देते हैं ना अचानक आया विचार शायद आपने पहले इस पे विचार नहीं किया होगा थोड़ा सा आया और पूरा विचार नहीं किया और बोल दिया और ये गलत बात निकल गई लेकिन आपके वाक्य से ही ये पता लग जाता है अधिकरण सिद्धांत जो हम समझते हैं ये वाक्य बोल रहा है ये कब घटित हो सकता है जब सब ज्ञान अलग अलग जैसे एक पीपे के अंदर कुछ थोड़े से गेहूं हो तो चूंकि स्थान इतना है तो गेहूं उतने ही तो आएंगे और यदि दो गेहूं दो पीपे हो जाए या बड़ा कोठा हो जाए तो बढ़ता जाएगा भिन्न भिन्न दाने हैं गेहूं के अलग अलग जितना स्थान बढ़ता जाएगा उतना उतना अंदर का भी बढ़ता जाएगा कमरे में और बढ़ जाएगा तो ऐसे ही परमात्मा का देश की दृष्टि से अनंत विस्तार मान करके ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा यह कब हो सकता है जब भिन्न भिन्न ज्ञान माने तो आपकी बात तो वो बनेगी नहीं जिस ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हो तो परमात्मा तो एक रस है इसलिए ज्ञान देश की देश की दृष्टि से अनंत होने से उसका न तो ज्ञान बढ़ेगा ना ना आनंद बढ़ेगा अगर आप जैसे ज्ञान को कर रहे हो आप आनंद में भी घटा सकते हो क्या परमात्मा का आनंद जितना यहाँ है जैसा यहाँ है वैसा ही दूसरी जगह है परमात्मा के देश के बढ़ने से उसका आनंद बढ़ता हो ये कथन नहीं बनता परमात्मा में ऐसे ही ज्ञान पे भी नहीं घटेगा वो और कौन पूछ रहा था बोलो परमात्मा का ज्ञान में जो जा रहे में वो जा रहे स्थान फैला तो हुआ है आनंद तो तक है कहामा आनंद में जाता है इतने स्थान में जा रहे हैं जहां है उसको किस में जाता है परमात्मा जैसा यहाँ है वैसा ही वहां है ये जानता है तो वो कहा तक है <laughs> <laughs> <laughs> कहां तक है वो, <laughs> तो तक है वो, है वो एक अलग बात है वो कहा तक है वो एक अलग बात है देखिए वो तो आप देश की दृष्टि से विस्तार परिणाम परिमाण आप बोल रहे हो लेकिन कितना ज्ञान है वो एक अलग बात है हमारी बात ये नहीं चल रही अभी मात्रा नहीं चल रही है उसके चूंकि उसका ज्ञान हर जगह वैसा ही है उसका आनंद हर जगह वैसा ही है इसलिए इसको बड़ा करने से उसमें कोई अंतर नहीं आएगा एक अनंत वाली बात पहले रखी थी पूर्ण मदह पूर्ण विदम पूर्णा पूर्ण वो वाली जो बात थी उसमें मैंने गणित का उदाहरण दिया था अनंत से अनंत निकालते हैं तो अनंत ही रहता है ये जो बात चली थी यहां संचय तो होता ही है उसको हम वेबसाइट पे डालते हैं तो एक दिल्ली दिल्ली नहीं मुंबई में आईआईटी में गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर है सुनील गौतम हाँ सुनील गौतम सुनील गौतम जी अजमेर में जो आए थे शिविर भी में भी भाग लिया था तो वो गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर हैं आईआईटी के अंदर मुंबई में गणित में।, में उन्होंने पीएचडी भी कर लिया उसमें गणित में और अभी वहां पढ़ाते हैं वो तो उन्होंने भी वो सुना सुनकर के फिर उन्होंने मेरे को ईमेल मेल किया कि बोले ये जो आपने कहा कि अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत बचता ये गणित की दृष्टि से गलत है तो वो कागज भी देखे मैंने प्रिंट भी निकाला क्योंकि गणित का जो आकलन करते हैं इतने अगर ये है तो ये ये है तो ये उस दृष्टि से उसको वो अनंत नहीं कहते उसको इनफाइनाइट ये बोलते हैं लेकिन आजकल कहते हैं अनडिफाइंड उसका हम कोई आकलन नहीं कर सकते थे वो क्या है आजकल नया शब्द आया है स्कूलों में भी उसको अनडिफाइंड कहते हैं भाई हम इसका कुछ कह नहीं सकते डिफाइन निश्चय नहीं कर सकते ये क्या है तो अनंत से अनंत निकालो तो अनंत वस्ता है बोले गणित की दृष्टि से ये ठीक नहीं है क्यों मैंने कागज भी निकाले थे प्रिंट भी निकाला व्रतमुनि जी को दिए थे थोड़ा उन्होंने देखा फिर ये हमारे कार्यक्रम आ गए मैं उसको पूरी तरह नहीं देखा रखे हैं मेरी उत्पीठी का पे मैंने और आपको भी कभी विस्तार से बताऊंगा मेरे को भी, भी समझना है उनसे दुर्भाग्य पे भी बात नहीं की मैंने उसे तो उनको धन्यवाद दिया तो गणित की दृष्टि से उन्होंने वो तो आधुनिक मतलब तो पूरा आप कह सकते हैं अच्छे ढंग से गणित पढ़े हुए हैं आधुनिक और इस विषय को लेके सुन करके उन्होंने प्रश्न भी उठा उन्होंने और विचार किया होगा वेबसाइट पे इंटरनेट पर और भी देखा होगा और फिर आज का विज्ञान गणित विज्ञान क्या मानता है अनंत से अनंत निकालो तो बोले वो गणित के हिसाब से तो सिद्ध नहीं हो सकता ये उन्होंने बात कही हाँ और किसका हाँ नया प्रश्न हम्म विषय था संकल्प और उसमें आपका जो जो था, था व्यवस्था और उनका कि कि हर कार्य करा रहा है। है, है तो उस जो उस पक्ष में पक्ष पक्ष रखा मुझे भी कोई है। एक शंका है उसमें ईश्वर के कर्म है तो उनमें स्थिति मतलब उत्पत्ति उत्पत्ति में तो जगत की उत्पत्ति को ले लेते हैं और प्रलय में प्रलय हो जाती है अब जब हम उसकी धारण करने की बात करते हैं तो उस धारण करने में परमात्मा तो चाहे प्रल्था में प्रकृति है तब भी उसको धारण तो कर ही रहा है एक तरीके से उसमें व्याप्त तो वैसे है ही तो जब हम इस वाले पक्ष में जब हम ये कहेंगे कि वो धारण सिर्फ वो उसमें रह रहा है मतलब तो जैसे किसी चीज को अपन होल्ड करके रखते हैं तो ऐसी परमात्मा ने सारे संसार को बस चला रखा है तो इसी तरह से वो धारण कर लाएगा क्योंकि हमने पहले उसको कह दिया है कि वो व्यवस्था उन्होंने रज दी है तो अब मेंटेनेंस की बात तो आएगी नहीं उन्होंने तो कल रखी थी हमारे पक्ष में तो नहीं में, मेंटेनेंस का मना नहीं किया है। नहीं मेंटेनेंस का मना नहीं किया नहीं इसमें मेंटेनेंस सिर्फ जीव के पक्ष में तो लग सकती है जी कि जीव के कर्म आदि के विषय में तो लेकिन जगत को धारण करने के विषय में तो मेंटेनेंस अगर लगाएंगे तो मेंटेनेंस तो अपूर्ण व्यक्ति की कृति में लग सकती है कि किसी ने कोई वस्तु बनाई तो उसमें अब कमी आ गई कुछ समय बाद तो फिर उसको वो सुधार करेगा लेकिन कोई अगर पूर्ण ज्ञान से युक्त तो अगर कोई वस्तु को बना रहा है तो फिर उसमें तो कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसको पता है कि ये वस्तु यहाँ तक मुझे चलानी है तो वो चीज आएगी नहीं तो फिर धारण करना उसको कैसे करेंगे घड़े को कितना भी जारी व्यक्ति बना ले, ठीक है वो कुछ समय बाद में जीण क्षीर्ण होगा बनाने वाले पर ही मात्र निर्भर नहीं करता बनाने वाले में कोई दोष नहीं है लेकिन जिस चीज को बना रहे हैं वो रही नहीं सकती उसमें दूसरे बल काम करते हैं वो क्षीण होगी मटका डीला पड़ेगा खिरेगा मकाने वो जीर्ण शीर्ण कितना ही अच्छा कितना ही सब कुछ बना ले और इस पक्ष के अंदर ये भी है कि यदि इतना ही है परमात्मा ने पूर्ण बनाया है किया है तो उसको प्रलय की भी फिर आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी परमात्मा को फिर तो प्रलय की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी कि उसने पूर्ण बना दिया पूर्ण चल रहा है बस क्षीण प्रलय करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े लेकिन प्रलय की आवश्यकता पड़ती है उसमें परमात्मा का दोष नहीं हम ये नहीं कह रहे कि उसने गलत बना दिया ये प्रकृति इससे अच्छी बन ही नहीं सकती थी इसमें परिवर्तन होंगे और क्षीण होगी ये और उसको वापस से फिर ठीक करना होगा तो ये जो क्षीणता है ये उसकी अज्ञानता का कारण नहीं कह सकते उसने तो अच्छा ही बनाया है अभी शरीर बनाया परमात्मा ने इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है दोष नहीं होता है वैसे सब कुछ अच्छा है लेकिन यह वृद्ध नहीं होता है मरता नहीं है क्या ये उसकी व्यवस्था के अंतर्गत ही है ये भी उसकी पूर्णता का ही भाग है एक दृष्टि से और बाकी क्षीणता दुर्बलता आती है इसमें शरीर कुछ समय बाद में उसके आगे नहीं रहेगा यह परमात्मा का दोष नहीं है ये प्रकृति ही ऐसी है वो इससे ज्यादा नहीं चल सकती एक सीमा के बाद क्षीण होगी ज्ञान से युक्त तो होकर बनाया तो वो छीण हो रही है तो वो तो होगी छीण लेकिन अब उसको जब धारण करना जो दूसरा जो तो उसका कर्म कहलाता है क्योंकि जैसे जब उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो कुछ उसने किया है और जब हम प्रलय की बात करते हैं तो सृष्टि चल रही थी तब तो उसको कुछ परिवर्तित किया है तो धारण करने रूपी जो कर्म उसका है तो उसको उसके कर्म में कैसे घटाएंगे क्योंकि यहां पर आपत्ति ऐसे आ, आ सकती है क्योंकि परमात्मा तो चूंकि सब जगह तो है ही अलग तो हो नहीं सकता कि कहीं चला जाए तो रहेगा तो उसी प्रकृति के अंदर ही तो और चूंकि कुछ कर रहा हो अब बीच में तो करने की बात हमारे पक्ष में बनेगी नहीं क्योंकि व्यवस्था तो उन्होंने पहले करी थी तो अब वो धर्म रूपी कर्म जिसको हम दूसर, दूसरा कर्म कहते हैं वो कैसे घट पाए ये ठीक है वो विचारने के लिए विषय है लेकिन आत्माओं का कर्म फल देना उनको जन्म देना ये धारण हो रहा है ना इस प्रकृति का उपयोग कैसे करे कोई कौन किसको को जन्म देना है उनके पाप पुण्य को जानना तदनुरूप फल देना ये तो चल ही रहा है इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है है ना तो उस रूप में धारण कर रहा है और यह सृष्टि को चलाते चलाते कहीं कुछ बदलाव है कुछ और है और परमात्मा को लगता है कि नहीं यहां पर ऐसा करना चाहिए तो वो कर सकता है उन अंशों में वो कर सकता है बात हमारी कहां थी कि मनुष्य भी जो ये सब कुछ कर रहा है ये परमात्मा करवा रहा है और हर चीज को परमात्मा ही सरकार है व्यवस्थाएं परमात्मा की तरफ से मान सकते हैं कहीं कहीं कुछ कुछ विशेष हो रहा है वहां पर जहा प्राकृतिक नियम काम नहीं करते एक तो प्राकृतिक नियम चल ही रहे हैं, उसके अनुसार जो चलना है लेकिन कुछ विशेष कराना है तो हम अलग से कर देते हैं ना मान लो पत्ते सुखा रखे हवा चलेगी तो उड़ के जाएंगे वो तो प्राकृतिक है जो होगा लेकिन यदि हमें उसको रोकना है तो हम उस पर व्यवस्था करेंगे पत्तों को दीवार लगाएंगे छप्पर लगाएंगे रोकेंगे कुछ विशेष व्यवस्था करेंगे ना कुछ विशेष प्रयोजन से अगर कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन है तो परमात्मा कर सकता है उसको अगर हम इस तरह से मानोगे तो ये वाला पक्ष भी तो तो वाले पक्ष में ही घटाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी अगु बीच में कुछ कर रहा है तो बीच में ही करने की बात है जीवों के जन्म के अलावा जो उसकी बुद्धि में हमारी बुद्धि में चतुर का ऊंचा नीचा करना है वो स्वतः नहीं होता है वो परमात्मा की व्यवस्था से होता है कर्माशय वशात होता है संस्कार वशात होता है शतुरस्तंभ का जो ऊंचा नीचा होना है एक नियम से होता है वो वो कौन कर रहा है वो भी है तो ये प्रकृति से संबंधित भी काम हो गया और भी हम सोचेंगे कुछ ऐसा है जहां कोई दूसरे की संभावना ना हो वो हम कह सकते हैं विचारने की बात है ये इसका विस्तार और अपेक्षित है व्यवस्था को तो मान रहे लेकिन तो प्रत्येक नहीं मान जैसे न्यायाधीश में सुधर न्यायाधीश में सुधर संजय संजय का संजय का भेद क्यों व्यवस्था को मान परमात्मा की व्यवस्था है परमात्मा प्रत्येक गति नहीं देना व्यवस्था को तो मान ही रहे व्यवस्था को मान रहे हैं व्यवस्था देखो दोनों बातों में अंतर है केवल संज्ञा भेद मात्र नहीं है एक तो है कि परमात्मा ने हमारे को हृदय बना के दे दिया और अब वो धड़क रहा है हृदय धड़के उसके लिए अलग से उसने उसमें करंट पैदा करने के लिए भी चीज बना दी देगी इसको बिजली का करंट जैसे है ना वो जाएगा और वो बार, -बार धड़केगा ठीक है ये सारी व्यवस्था कर दी तो एक व्यवस्था है एक एक खुद चला रहा हूं जैसे कि पंखा वंखा बना दिया बिजली चला दी बिजली आ रही है अब ये चल रहा है ठीक है ये कैसे चल रहा है व्यवस्था से ये प्रकाश आ रहा है ये कैसे आ रहा है व्यवस्था से आ रहा है कि कुछ ये चीजें बना दी बिजली बना दी और ये चला दिया और ये प्रकाश आ रहा है अब जिसने इसको बनाया चलाया व्यवस्था की वो अब खुद नहीं प्रकाश को निकाल निकाल के कर रहा है प्रकाश इसमें डाल नहीं रहा है बना करके व्यवस्था तो व्यवस्था अलग है और स्वयं करना अलग है दोनों बातें अलग हैं घड़ी है घड़ी में चाबी भरी चाबी भर के छोड़ दी मोटा स्थूल उदाहरण दे रहा हूं घड़ी को पहले तो बना दिया ऐसा कि उसमें चाबी भर देंगे वो चलती रहती है कुछ घंटों तक अब उसको हर समय नहीं चला रहा है वो उसकी हर सुई को आगे आगे सरकारा हो ऐसा नहीं सरकारा है व्यवस्था ये कर दी छोड़ दिया इन दोनों बातों में अंतर है तो मैं जिस ढंग से कह रहा था कि बनाया छोड़ दिया और अब उसकी जैसा उसने बनाया उसके अनुसार वो चल रहा है ये तो है व्यवस्था और उनका जो कहना था कि हर चीज को परमात्मा ही उसी समय कर रहा है व्यवस्था करके छोड़ा हुआ नहीं है सब चीज स्वयं ही कर रहा है अब घड़ी में कई कल पुर्जे हैं मान लो दस बीस पचास छोटे छोटे गोल गोल घूमते रहते हैं बहुत सारी चीजें उसमें उन सबको घुमाना वो सब चल रहे हैं ना अंतर पहले जैसे घड़ी होती थी यांत्रिक उन सबको वो घड़ी वाला ही चला रहा है ऐसा तो नहीं कह सकते या जिसका मा, जो मालिक है उसने जिसमें चाबी भरी वो सबको चला रहा है हर क्षण ऐसा तो नहीं कहते इसी तरह बहुत सारे यंत्र हैं मशीनें चल रही हैं जैसे कपड़ा बुनने वाली मशीन है वो बस एक बार कर दिया वो चल रही है कपड़ा वहां से धागा आ रहा है वो चल रही है पूनियों बन बन के निकल रहा है एक देखने वाला केवल देख रहा है जहां जहां गड़बड़ है उसको ठीक कर रहा है बाकी सब क्या कर रहा है अपने आप चल रहा है उसने व्यवस्था बना दी अब वो चल रहा है रेल का इंजन है गाड़ी है हम चला रहे हैं हमने केवल थोड़ा सा कुछ किया वो चल रहा है हम थोड़ा चला रहे हैं उसको एक एक उसके पुर्जे को थोड़ा ना चला रहा है चालक वो कुछ चलाता है बस उतना ही चला रहा है बाकी तो वो अपने आप चल रही है व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वो चल रही है हर चीज को थोड़ा चला रहा है मनुष्य भी देखो इन सब चीजों को ऐसे ही कर लेता है तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता और उचित है तो संजय भेद मात्र नहीं है वहां पर दोनों अलग अलग बातें हैं हाँ हा? आत्मा, आत्मा? हाँ मन तो साधन है सब कुछ चलाने वाला आत्मा है व्यवस्था तो भी तो तो हाँ। दे दे उस साधन की अपनी भी तो गति होगी ना कुछ साधन की कर्म जैसे प्रकाश है क्रिया है ये सत्व के रज के गुण है अपने इनकी भी है तो वो गति भी परमात्मा ही कर रहा है या इनमें भी कुछ गति है ही नहीं जड़ वस्तुओं में पहले भी ये बातें आई थी कि हमारे को शब्द प्रमाण से ये मिलता है कि इनमें रज में गति है अपनी भी गति है क्रियाशील है वो और परमात्मा केवल उसको व्यवस्थित कर रहा है केवल व्यवस्थित कर रहा है उसका उपयोग उस तरह से कर रहा है कि वो चल रहा है अब गाड़ियां चलती हैं मोटरसाइकिल और कारें उसमें ऊर्जा है ईंधन है उसमें शक्ति होती है चलाने की ये सब प्रक्रिया हो है लेकिन उसको ऐसा बना करके प्रस्तुत किया कि वो गाड़ी की तरह चल रही है तो ये पेट्रोल डीजल यूं पड़ाओ तो जला दो तो बस्ती कहीं हुई गाड़ी तो नहीं चलेगी उससे लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से कर देना तो अब गाड़ी जो चल रही है किसकी शक्ति से बनाने वाले की शक्ति से नहीं ईंधन की अपनी शक्ति से चलती है ईंधन में जो शक्ति है कि वो उसको चला लेता है उसने केवल व्यवस्था की है ऐसे ही परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इस ढंग से चल रहा है व्यवस्थित चल रहा है लेकिन जो गति है उसकी है गर्मी है वो प्रकृति की है प्रकाश है वो प्रकृति का है भार है ये प्रकृति का है ये जो विभिन्न इनके अपने गुण धर्म है ये इसके अपने हैं परमात्मा ने थोड़ा ना इसमें अपना भार डाल दिया या भार पैदा कर दिया ये गुण धर्म इन वस्तुओं के अपने हैं परमात्मा ने इनको व्यवस्थित किया बस इसमें दोनों में अंतर है इतना रखें मंत्र पाठ कौन प्रारंभ करेगा आप कीजिए जो okay. <laughs>